सुप्रभात पिताजी सुप्रभात माँ सुप्रभात राजू जन्मदिन मुबारक हो धन्यवाद पिताजी आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे जन्मदिन की दावत कब है मेरे सारे दोस्त मेरे साथ खेलने कब आएंगे? जन्मदिन बहुत मुबारक हो राजू तुम्हारी दावत आज दोपहर चार बजे है अरे हाँ याद आया थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सामान खरीदने जाना है तुम चलोगे मेरे साथ है फिर तो बहुत मज़ा आएगा हेलो मैं अर्जुन बोल रहा हूँ हाँ अरुण बोलो क्या आज सुबह के हवाई जहाज से अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है हाँ हाँ हम तुम्हें लेने हवाई अड्डे पर जरूर आएंगे राजू मुंबई से तुम्हारे अरुण चाचा का फोन था उनके साथ माला चाची और तुम्हारे भाई राजीव को भी अचानक चेन्नई और कोइंबतूर जाना पड़ा अभी उनका मुंबई हवाई अड्डे से ही फोन था दो घंटे बाद हमें उन्हें चेन्नई के हवाई अड्डे पर लेने जाना है आज रात ही वे के लिए निकलेंगे चलो हम सब मिलकर उनका स्वागत करने कार से हवाई अड्डे पर चलते हैं हाँ चलिए वहां से लौटने के बाद मैं शॉपिंग मॉल में भी जाऊंगी मुझे खरीदारी के लिए कुछ पैसों की भी जरूरत पड़ेगी रास्ते में बैंक जाकर कुछ पैसे निकालते हैं अब हम घर की कुछ चीजें देखेंगे ये सोफा है हम सोफे पर बैठते हैं ये अखबार है हम अखबार पढ़ते हैं जिससे हमें अपने शहर देश या पूरी दुनिया की खबरें पता चलती हैं ये किताब है हम किताब अपने मनोरंजन या ज्ञान पाने के लिए पढ़ते हैं ये पंखा है पंखे का उपयोग हमारे घर में सुहावनी हवा फैलाने के लिए होता है यह टेलीफोन है टेलीफोन के जरिए दूर के व्यक्ति के साथ हम बातें कर सकते हैं यह घड़ी है घड़ी का उपयोग हमें दिन भर समय समझने के लिए होता है